कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 11 भाग 2, प्राण और अपान के राज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 उस पर मंत्र लिखती दिया बैठे बैठे वो उस चक्के को घुमाते रहते हैं। दूसरा भी काम करते रहे तो उसको घुमा दिया वो चाक जितना चक्कर लगा लेता है उतने मंत्र पूरे खोते एक तिब्बती लामा मुझे मिलने आया मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो इसको बिजली से प्लग से जोड़ के लगा दो चलते तुम अपना काम करो तुम क्यों इसके साथ उलझे हो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 शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग परमात्मा की सभी देवताओं उपासना करते भारतीय योग की एक गहरी खोज इस सूत्र में छिपी पश्चिम की चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस अभी भी इस संबंध में करीब करीब अपरिचित ये खोज है प्राण और अपान की भारतीय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 ब्रह्मचरी के नाम पर गलत कर लिया है और अपान को रोक लिया है उसकी वजह से हम सिर्फ रुग्ण और बीमार हो गए हमारे व्यक्तित्व की जो गरिमा और जो स्वास्थ्य हो सकता था वो नष्ट हो गया है। और शरीर न मालूम कितने जहर से भर जाता क्योंकि जो अपान सारे जहरों को शरीर के बाहर फेंकती है वो नहीं फेंक पाती आप डरे हुए ब्रह्मचरी की यह निषेधात्मक प्रक्रिया है निगेटिव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 और ये कोई कल्पना की बात नहीं तुम अपनी रीढ़ में निश्चित रूप से विद्युत की धारा को उठता हुआ पाओगे तरंगें तुम्हारी रीढ़ में दौड़ने लगेगी वे तरंगें उत्तप्त होंगी और तुम चाहो तो तुम अपने हाथ से छू के देख भी सकते हो जहां तरंगें होंगी वहां रीढ़ गर्म हो जाएगी और जैसे जैसे ये गर्म ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तुम्हारी रीढ़ उत्तप्त होने लगेगी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 फैलाया था अब पश्चिम के वैज्ञानिकों गणित्ञ भी उसको सम्मान से देखने लगे क्योंकि पश्चिम में ईसाइयत की धारणा थी कि दुनिया का निर्माण परमात्मा ने किया बहुत थोड़े ही दिन पहले चार हजार चार साल पहले अभी बात बिल्कुल गलत हो गई और इससे ईसाइयत को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो जिद्द किए रहे कि हमारी किताब में ऐसा लिखा यह सच होना चाहिए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 और इस अरबों वर्षों को उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन कहा है प्रकृति की शुरुआत सृष्टि और प्रलय इसको उन्होंने ब्रह्मा का दिवस कहा एक दिवस परमात्मा का हमारे लिए अरबों वर्ष परमात्मा के लिए एक दिन फिर होती है रात प्रलय में सब सो जाता पूरी प्रकृति आकर प्रकृति भी थक जाएगी आप ही नहीं थक जाते दिन भर में ये सब वृक्ष पौधे पहाड़ पृथ्वी ये, ये, ये चांद तारे ये सब भी थक जाएंगे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 और आत्मा की तरफ नाव का बहना शुरू हुआ है